शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञापा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा दक्ष बोले ब्रह्मन तात प्रजानाथ प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभो मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं प्रजानाथ मैं क्या करूं जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा इसमें संशय नहीं है ब्रह्मा जी ने मैंने कहा ता प्रजापति दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे प्रजेश प्रजापति पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री असिकनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा स्वर्ग को बढ़ाओ जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतने उत्पन्न कर सकोगे तदनंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने दस हजार पुत्र उत्पन्न किए जो हर्यस्व कहलाए उन्हें वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया तात् तब वे सभी दक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करके उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया उनकी आंतरिक मलराशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहाँ करने लगे ये सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे नारद अब तुम्हें पता लगा कि हरियस्वगण शिष्ट के लिए तपस्या कर रहे हैं तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदरपूर्वक यों बोले दक्षपुत्र पुत्र तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना शिष्ट रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद हर्यस्व आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्मकाल से ही बड़े बुद्धिमान थे वे सब के सब तुम्हारा उपरयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष शिष्ट निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता है नारद तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो जब बहुत समय बीत गया तब तो मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को जब पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए मेरे हाथ से निकल गए इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ वे बार बार कहने लगे उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी दैव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अश्वनी के गर्भ से सबलास्व नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए अंतकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक सबलाश्व ब्रह्म प्रणव का जप करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या करने लगे उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पुनः पहले के ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे उन्हें तुम्हारा दर्शन अमोक है इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया अतएव भाइयों के ही पथ पर उर्धगति को प्राप्त हुए उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पाद दिखाई दिए इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए फिर उन्होंने पूर्व तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा यह नारद बड़ा दुष्ट है दर वर्ष उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुँचे तुम्हें देखते ही शोकावेद से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोष से फड़कने लगे तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे